कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे लंबा गहरा श्वास भर के बिना किसी प्रतिस्पर्धा के ओम का उच्चारण आंखों को खोल लेंगे हम सभी लोग जो यहां उपस्थित हैं और जो यहां भी नहीं है हम सबका एक मूल उद्देश्य है सुख को प्राप्त करना और मनुष्य ही नहीं मनुष्य के इतर जितनी भी योनिया हैं पशु पक्षी कीट पतंगे वो सब समय सुख चाहते हैं और दुखों से बचना क्योंकि सुख को चाहना और दुख से छूटना ये जीवात्मा का स्वाभाविक लक्षण है स्वाभाविक गुण है लेकिन हम सुख को प्राप्त करें कैसे संसार का एक नियम है वस्तु कितनी भी गलत हो कितनी भी खराब हो जब तक हम उस वस्तु में सुख देखते रहेंगे उस वस्तु से कभी छूट नहीं सकते हम सब लोग अपना व्यवहारिक आकलन करके देख सकते हैं चाहे प्राकृतिक द्रव्य हो और चाहे देहधारी जब तक उस वस्तु से हमें सुख प्राप्त होता रहता है कितनी भी गलत वस्तु हो हम उसको छोड़ने के लिए कभी उद्यत नहीं होते कभी तैयार नहीं होते हम सब अपना जिनको हम अपने सगे संबंधी मानते हैं चाहे वो माता पिता हो भाई बहन हो संतान हो या अन्य किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो जब तक उसके प्रति हमारा राग बना रहता है हमें सुख उससे मिलता रहता है हम कभी भी उससे छूटने की सोचते नहीं माता पिता हमें बहुत अच्छे लगते हैं कब तक लगते हैं जब तक वो हमारे अनुकूल होते हैं उनसे हमें सुख मिलता रहता है संतान का माँ के प्रति सबसे अधिक राग होता है सबसे अधिक राग क्यों होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी सत्याग्र प्रकाश के दूसरे समुल्लास के अंदर लिखते हैं कि एक संतान का जितना हित और जितना उपकार माँ के द्वारा होता है इतना संसार में अन्य किसी से नहीं होता छोटे छोटे बच्चे होते हैं मां कुछ पल के लिए भी दूर हो जाती है तो बिलख जाते हैं सहन नहीं कर पाते रोने लगते हैं चिल्लाने लगते हैं केवल माँ ही मां उनको दिखाई देती है माँ की ही मांग वो निरंतर करते रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है जब मां से इच्छा पूर्ति नहीं होती माँ उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती मां उनका कहना नहीं मानती तो छोटे छोटे बच्चे जो गेद गोद में खेलते हैं वे भी माँ को लात मारने लगते हैं मां को दूर करने लगते हैं छोटे बच्चे होते हैं माता पिता सबसे प्यारे लगते हैं अज्ञान भी होता है स्वार्थ की पूर्ति भी होते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं जिस माता पिता के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते थे और जैसे जैसे हमारे स्वार्थ बढ़ने लगती है हमारी बुद्धि बढ़ने लगती है माता पिता हमें याद कर कर के तड़फ जाते पहले तो जब हम छोटे थे प्रत्येक स्वार्थ की पूर्ति माता पिता से होती थी और जब ऐसा लगने लगा कि हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं माता पिता से हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती तो धीरे धीरे माता पिता से दूरी बनाने लगते हैं जो माता पिता बहुत अच्छे लगते थे जिनके बिना एक दिन नहीं रह सकते थे जिनसे बात किए बिना मन को चैन नहीं मिलता था महीनों महीनों उनसे बात किए हो जाते हैं वर्षों उनके दर्शन किए हो जाते हैं उनकी याद भी नहीं आती क्यों क्योंकि जो सुख माता पिता से मिलता था जो स्वार्थों की पूर्ति जो आवश्यकताओं की पूर्ति माता पिता से होती थी उनसे भी बढ़कर के कहीं स्वार्थ की पूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति वो प्रेम की पूर्ति दूसरी जगह होने लगती है विवाह से पहले माता बड़ी अच्छी लगती है विवाह हो जाता है नियम नहीं लेकिन माता से प्यारी पत्नी लगने लगती है भाई बहुत प्यारा होता है पिता बहुत प्यारा होता है संतान हो जाती है तो संतान अधिक प्यारी लगने लगती है भाई पिता सब थोड़े दूर होने लगते हैं तो कहा कि वास्तव में हम किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और किस चीज को छोड़ना चाहते हैं तो जिस चीज में हम सुख देखते हैं उस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं और जिस चीज में दुख देखना दुख देखते हैं उस चीज को सदा छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं संध्या उपासना में भी बस यही नियम काम करता है हम सबकी ये आप बीती है सबके हमारा व्यवहारिक विषय है ऊपर से तो हम लगता है कि हम भक्ति करना चाहते हैं संध्या करना चाहते हैं उपासना करना चाहते हैं। लेकिन बाहर से संध्या के लिए हैं, और मन संध्या में नहीं लगता उस निराकार परमेश्वर में नहीं लगता मन कोसो दौड़ लगाता है कहाँ कहां लगाता है जहां उसको सुख मिलता है वर्षों पहले मित्र से मिले थे बहुत आनंद की अनुभूति हुई थी बड़ा सुख मिला था मित्र ने लंबी लंबी प्रतिज्ञाएं लंबे लंबे वादे किए थे कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा जीवन के हर कदम पर मैं आपका साथ निभाऊंगा कैसी भी परिस्थिति हो मुझे एक बार याद करना मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा उन्हीं संस्कारों को याद करके उन्हीं स्मृतियों को बार बार उठा करके हम उनमें इतना रस लेने लगते हैं इतना सुख लेने लगते हैं कि बैठे थे परम परमेश्वर का ध्यान करने और ध्यान किसका चलता मित्र का चलता है किसी विषय में बहुत अधिक सुख लिया था कोई भी भोग का विषय था बैठे थे परमपिता परमेश्वर के आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसमें रस लेने के लिए लेकिन विषयों का संस्मरण उठा करके विषयों की स्मृति उठा करके घंटों घंटों बीत जाते हैं समय का पता भी नहीं चलता और उन्हें विषयों में खोए रहते हैं कहा कि यदि हम उस परमपिता परमेश्वर की तरफ वास्तव में बढ़ना चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों विषय तत् क्षण एक साथ नहीं चल सकते कि हम सांसारिक विषयों में भी सुख भोग लेते रहें और परमात्मा के गुणों का चिंतन भी करते रहें परमात्मा के गुणों से आनंद प्राप्त करते रहें जब तक दोनों में तुलना करके हम श्रेष्ठता ये नहीं देखेंगे कौन सा श्रेष्ठ सुख है तो हम हीन को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे दो वस्तु हमारे सामने हो दो प्रकार का दूध हमारे सामने हो एक में कुछ पानी मिला हुआ और शुद्ध दूध है हमें दोनों की पहचान भी अच्छी प्रकार से है तो निश्चित रूप से कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शुद्ध दूध को छोड़कर के और जो जल मिला हुआ मिलावटी दूध है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें ताकि यदि हम परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते तो निश्चित रूप से संसार के विषयों में, में दुख देखना पड़ेगा जब तक संसार के विषयों में दुख नहीं देखेंगे हम उनको कभी भी छोड़ने के लिए तत्पर हो ही नहीं सकते क्यों और कहा कि जितने भी परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं जो साधक हैं जो योगी हैं वास्तव में वही परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ते जो संसार के सुखों में भी दुख देखते हैं योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया और उसके ऊपर महर्षि वेद जी ने भाष्य किया कहा कि जो योगी लोग होते हैं संसार के प्रत्येक सुख के अंदर चार प्रकार का दुख देखते हैं परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध जब तक संसार के पदार्थों में हमें दुख दिखाई नहीं देगा ऐसा हो ही नहीं सकते कि हम परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ जाएं। कई बार जब संध्या उपासना भक्ति की बात चलती है तो कई लोग एक बात कह दिया करते हैं कि जी ये तो केवल श्रद्धा का विषय है इसमें ज्ञान की पठन पाठन की तर्क वितर्क की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन कहा कि बिना ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं हो सकती जो ज्ञानी होता है जो ऋषियों के मार्ग पर चलता है वही जगत का और परमात्मा का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है वही देखता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों का भोग करते हैं लेकिन उनसे दुखों का शमन नहीं होता उपशमन तो होता है थोड़ी देर के लिए शांति तो मिलती है लेकिन जैसे कुछ काल बीतता है तो जो शांति थी जो सुख था वो धीरे धीरे छीन होने लगता है एक बार किसी विषय को भोग लिया भोगने से पहले ऐसा लगता है कि यदि इस विषय को भोग लेंगे तो शायद जीवन में फिर कभी भोगने की इच्छा नहीं होगी विषय भोग लिया थोड़ी देर के लिए इंद्र का समन हुआ उस इच्छा का समन हुआ लेकिन कुछ ही घंटों बाद कुछ ही समय बाद फिर इंद्रिया उसी विषय की मांग करती है उसी विषय में रथ होना चाहती है शांति होती है थोड़ी देर के लिए होती है तो कहा कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इनसे कभी भी पूर्ण शांति नहीं हो सकती जो राग है जो इच्छाएं हैं, जो हमारे उत्कंठाएं हैं, इनकी पूर्ण रूप से शांति तो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर के सानिध्य से ही हो सकती है जब उसका आनंद प्राप्त होने लगता है तो फिर संसार का जो प्रत्येक सुख है उसमें हमें से दुख दिखाई देने लगता है तो इसलिए कहा कि यदि हम उस परम परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें संसार से संसार के पदार्थों से विरक्त होना ही पड़ेगा और विरक्त होने का ये भाव कतई नहीं होता कि हम इन साधनों का उपयोग करना छोड़ देंगे ये भौतिक शरीर है इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए इस भौतिक जगत के संसाधनों का उपभोग करना ही है लेकिन कहा कि कितना एक साधन मान करके यदि साधन मान करके इनका प्रयोग करेंगे तो इनके अंदर राग नहीं होगा तो राग किसके अंदर होगा कहा कि परम परमेश्वर के अंदर और परमपिता परमेश्वर के अंदर राग उत्पन्न करने के लिए हमारा किस वस्तु में राग होता है जिसे हमें अधिक से अधिक सुख मिलता है जिस वस्तु में हमारा राग होता है जो वस्तुओं में अच्छी लगती है हम उसका बार बार गुण कीर्तन करते हैं हमें हमारी माता बहुत अच्छी लगती है अपने मित्रों से कहते कि मेरी माँ बहुत अच्छी है जब जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता होती है उसी से पहले हर आवश्यकता की वस्तु मेरे लिए तैयार रहती है मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। मेरी हर सुख सुविधा का इतना ध्यान रखते हैं कि जैसे ही मैं इच्छा प्रकट करता हूं तो प्रत्येक वस्तु मेरे लिए उपलब्ध रहती है मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देते तो जिस भी वस्तु के प्रति हमारा राग होता है या राग करना चाहते हैं हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कहा कि हम उसका गुण कीर्तन जिसको हम कहते हैं स्तुति जिस जिस पदार्थ की हम स्तुति करते हैं स्तुति करने का अर्थ यही होता है स्तुति का फल भी होता है कि जिस चीज की स्तुति की जाती है जो स्तुत्य पदार्थ है उसमें प्रीति होना यदि हम परमपिता परमेश्वर में प्रीति करना चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो कहा कि उसकी हमें स्तुति करनी ही होगी अर्थात उसके गुणों का कीर्तन करना उसके गुणों को जानना मानना सुनना और सुनाना जो हम संध्या उपासना करते हैं जो हमारे मंत्र हैं मंत्रों का पाठ करते हैं और मंत्रों के जो शब्द हैं उन पर थोड़ा थोड़ा विचार भी करते हैं जो विचार है जो चिंतन है वास्तव में यह क्या स्तुति है यदि हम अच्छे प्रकार से परमपिता परमात्मा की स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती जाएगी। हम सब लोगों का जो एक बहुत बड़ी समस्या सबका विषय है कि संध्या में मन नहीं लगता उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अच्छे प्रकार के स्तुति नहीं करते गुण कीर्तन नहीं करते और गुण कीर्तन भी कैसे करें का कि हम शब्दों को बोलते जाएं, अर्थात ओम और ओम से अतिरिक्त जितने भी गुणवाचक परमेश्वर के नाम हैं, साथ साथ उनके अर्थों की भावना भी करते जाएं। जिसको योग दर्शन में कहा कि तपस तदर्थ भावनम परमात्मा का जप कैसे करें? उसके ओम आदि प्रणववादी जो नाम हैं, कहा कि इनका जो जप है इनका जो उच्चारण है वो अर्थ के साथ क्या करें चिंतन के साथ क्या करें तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे संसार के पदार्थों में जिनमें सुख देखते हैं धीरे धीरे उनसे विरक्ति और परमात्मा की तरफ हमारा अनुराग बढ़ता चला जाएगा हम इस संध्या उपासना को के कर्म को और आगे बढ़ाए सब लोग एक बार सीधे बैठ जाएंगे जो भी आपका अभ्यासित आसन है जिसमें भी आप कुछ समय तक बैठ सकते हैं, अपने अभ्यास के अनुसार उसको व्यस्त कर लें, वो सुखासन हो सकता है स्वस्थिक आसन हो सकता है सिद्धासन हो सकता है पदमासन हो सकता है और यदि इनको भी कोई न लगा सके जिसकी जैसी शरीर की स्थिति है उस स्थिति के अनुसार बैठ जाए धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम अपने दोनों हाथों को आराम से ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे बराबर में अधिक न फैलावे दूसरे को हाथ स्पर्श न हो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के मध्य से पार करें हथेलियों को आकाश की ओर ऊपर पलट दें जितना हाथों को खींच सकते हैं इतना खींचें। अपने शरीर का अवलोकन करें कुल्लों का भाग कटि प्रदेश कमर गर्दन एक सीध में है या नहीं और जब ऐसा लगे कि पूरा शरीर सीधा है एक सीध में है तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आराम से नीचे ले आवे जिस भी स्थिति में हाथों को रखना चाहें ज्ञान मुद्रा अथवा गोदी में जिसमें सुलभता उसमें अपनी हाथों को रख सकते हैं कोमलता तो से आंखों को बंद कर लें अपने संपूर्ण शरीर का एक बार अवलोकन करें शरीर पर यदि कहीं खींचाव दबाव है किसी शरीर के अंग में कोई जकडाहट है अकड़ाहट है तो थोड़ा सा हिलडुल करके इसको व्यवस्थित कर लेंगे खिंचाव दबाव शरीर पर ना हो आसन के व्यवस्थित हो जाने पर हम अपने प्राणों को व्यस्त करें लंबा गहरा लयबद्ध श्वास अंदर भरते चले जाएं, लंबा गहरा लयबद्ध श्वास बाहर छोड़ेंगे श्वास इतना सूक्ष्म हो कि पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी आते जाते श्वास की जो ध्वनि है आवाज वो भी प्रतीत न हो इसलिए सूक्ष्म लंबा गहरा श्वास अंदर भरे सूक्ष्म लंबा गहरा लैबद श्वास बाहर छोड़े अब आते जाते अपने श्वास को आते जाते हुए श्वास पर अपने मन को केंद्रित कर दें, जो श्वास अंदर बाहर जा रहा है उसके माध्यम से नासिका के भाग पर जो घर्षण सरसराहट गर्म वायु का स्पर्श हो रहा है निरंतर अपने मन को उसी पर टिका दें। अपने आप को पूर्ण जागरूक बनाए रखें निरंतर देखते रहें कि क्या मन इस श्वास के विषय को छोड़कर इधर उधर जाता है यदि ऐसा लगे कि मन अपने लक्ष्य को केंद्र को छोड़ करके अन्य किसी शब्द स्पर्श आदि विषय में जा रहा है तो प्रयत्न पूर्वक उसको रोक करके पुनः श्वास पर श्वास पर केंद्रित कर दें जागरूकता निरंतर बनाए रखें मन को वहीं रोके हुए परमपिता परमेश्वर का जो ओम नाम है उसका मनी मन जाप करें जाप के साथ साथ अब ओम का जो अर्थ अर्थात सरक्षक है उस संरक्षक अर्थ का चिंतन भी मन में करते जाएं ओम अर्थात सरक्षक परमेश्वर जिस प्रकार से हम संसार के अंदर जब असमर्थ होते हैं असक्त होते हैं हम छोटे होते हैं उस समय में हमारे माता पिता भाई बंधु हमारी रक्षा करने वाले होते हैं लेकिन वो परमपिता परमेश्वर तो जो हमारे रक्षक हैं माता पिता हैं जो उनके माता पिता हैं जो उनके माता पिता भी होकर के संसार से चले गए वो तो उनका भी रक्षक है संसार के जितने प्राणी हैं जितनी योनियां हैं वो ईश्वर तो अपनी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से सबकी रक्षा निरंतर अनादि काल से करता आ रहा है अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा परमपिता परमेश्वर ने इस संसार को बनाया अपनी जान में शक्ति के द्वारा संसार के अंदर जितने भी पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इनसे उत्पन्न होने वाले अन्न फल फूल कंदमूल वनस्पति औषधि जिनका सेवन करके हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है हमारे शरीर की रक्षा होती है ये सब उस परमपिता परमेश्वर ने ही बनाए हैं इनको बनाकर वो प्रत्येक प्राणी की रक्षा कर रहा है परमपिता परमेश्वर रक्षकों का भी रक्षक है अपने मन के अंदर इन भावों को अच्छे प्रकार से उभारें किस किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है उन विषयों पर खूब अच्छे प्रकार से चिंतन करें विचार करने के पश्चात ये ज्ञान होता है कि यदि परमात्मा के बनाई ये जो वायु है जो हमें शीतलता प्रदान करती है जो हमें सुख प्रदान करती है जो जीवनदानी शक्ति है यदि ईश्वर इसको न बनाता तो हमारा जीवन संभव नहीं था संसार का एक भी पदार्थ न हो तो हम प्राणियों का जीवन दुर्लभ हो जाए प्रत्येक पदार्थ से जगत की सभी वस्तुओं से भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न योनियों में स्थित हम जीवात्माएं निरंतर उसी के पदार्थों से हमारे शरीरों की रक्षा होती है हमारा जीवन चल रहा है ईश्वर के इन गुणों पर खूब विचार करें संध्या के मंत्रों में भी ईश्वर से यही भावना की गई है हे परमपिता परमेश्वर आप अपने रक्षा आदि गुणों से हम सब्जियों का कल्याण करने आ रहे हैं इन्हीं से हम संसार का सुख प्राप्त करते हैं और संसार का सुख प्राप्त करते हुए हम आप पूर्ण परमात्मा का आनंद भी प्राप्त करते हैं जो अभिष्टि और पीति अर्थात संसार की जितनी इच्छाएं हैं और परमानंद की जो इच्छा है वो आपके द्वारा ही हमारी पूरी होती है ईश्वर आप हमारे कल्याण के करने हारे हैं हम यदि आपके बताए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चय ही हमारे ऊपर सुखों की वर्षा होती है हमारी पूर्ण तृप्ति होती है किसी और सुख को भोगने की हमारी इच्छा नहीं रहती प्रचुर मात्रा में आप हमारे ऊपर आनंद के सुखों की वृष्टि करते हैं आपके बनाए भोग्य पदार्थों से हम भिन्न भिन्न पदार्थों का इस रचना के माध्यम से आस्वादन करते हैं आपकी बनाई इस आनंद में प्रकृति को देख करके हमारी नेत्र इंदि हर्षित हो जाती हैं। इसके पीछे वो आप ही को देखती हैं आपके बनाई भोग्य पदार्थों का उपभोग करके हमारी भुजाओं में इतना बल होता है कि हम संसार के अंदर यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं आपके बनाई वेद वाणी के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं हम अपनी बुद्धि की शुद्धता बनाते हैं विचारों को पवित्र करते हैं वेद की विचारों से शिक्षा लेकर के हम सतपथ पर चलकर के बुराइयों से बचते हुए श्रेष्ठ गुणों को जीवन में धारण करते हुए हम अपने मन वाणी और शरीर के सभी दोषों को दूर करते चले जाते हैं निरंतरता हमारे जीवन में बनी रहती है दुर्गुणों को छोड़ते जाते हैं और सद्गुणों को जीवन में धारण करते चले जाते हैं जैसे जैसे आपकी बनाई प्रकृति के पदार्थ को देखते हैं आपने स्पृी को बनाया सूर्य और चंद्र सूर्य से दिन रात चंद्र मां की चांदनी से वनस्पति औषधियों फलों के अंदर जो रस बनता है संसार का प्रत्येक लोग जो वसु कहलाते हैं जो हमारे जीवन जीने में सहायक होते हैं वो सब आप के द्वारा ही निर्मित हैं की अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से संसार का प्रत्येक पदार्थ जैसा जैसा बनना चाहिए जैसा अनादि काल की सृष्टियों में बनता आ रहा था बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा ईश्वरी आपके कारण से ही संभव है मन को हरने वाले जितने भी संसार के दृश्य हैं संसार की वस्तुएं हैं उनके पीछे केवल एक आप ही कारण है कुछ क्षणों के लिए पूर्ण शांत होकर के अपने मन को सभी विषयों से रोक करके परमात्मा के बनाए हुए जो पक्षी हैं जिनकी ध्वनि आप एकाग्र मन से सुन सकते हैं चिड़ियों की जो चहचहाट हो रही है क्षूद्र जीवों के कारण से जो ध्वनि गुंजायमान हो रही है उसको अनुभव करने का प्रयत्न करें जो पक्षियों की चहचाहट है इसको निरंतर अनुभव करते जाए खूब ध्यान से सुनी इनको जितना जितना प्रकृति के पदार्थों को हम गहराई से देखते जाएंगे हमें यह पता चलता चला जाएगा कि इनको बनाने वाला निश्चित रूप से कोई अनंत सामर्थ्यवान ही हो सकता है अनंत ज्ञानवान ही हो सकता है वो सर्वशक्तिमान ही हो सकता है संसार के अंदर चित्र विचित्र प्राणी अनंत लोक लोकांतर द्वीप द्वीपांतर कहीं तक भी मन को दौड़ाते हैं तो परमात्मा की कीर्ति ही नजर आती है दुर्वरीम भर्गो दिवस धीमे धियों नचोदया ओनो दीरीष्ट आपो ू पीतर स्रवत न चक्षुचु चक्षु। श्रोत्रोत्र हृदय ओ कण शि ओहुभ्या यशोबल ओ करल करपृष्ठे ओ भू पुना शिसी ओ भुव पुना नेत्रो ओना कंठे ओम महा पुना हृदय जन पुनाभ्या ुना ओम सत्यं पुना तोनःशिसी ओम ब्रह्मा पुना तु सर्वत्र वो परमपिता परमेश्वर अत्यंत पवित्र है उस पवित्र परमात्मा से इन मंत्रों के माध्यम से हमने प्रार्थना की हे ईश्वर हमारे प्रत्येक अंग में पवित्रता होगी हमारी मन बुद्धि में पवित्रता होगी हमारे आंखों में पवित्रता होगी हमारे स्रोत्र आदि इंद्रियों में पवित्रता होगी शरीर का प्रत्येक अंग पवित्र होकर के पवित्र ज्ञान की प्राप्ति करेगा जब हमारा ज्ञान पवित्र होगा तो निश्चय ही हमारे कर्म भी पवित्र होंगे शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जब इन शुद्ध इंद्रियों के द्वारा शुद्ध पवित्र कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ण्य कर्माश अर्जित होता चला जाएगा हमारा पाप रूप जो कर्माश है वो क्षीण होगा और हम उस परमानंद की ओर सदा गतिशील रहेंगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे वो अनंत ज्ञान में सामर्थ्य के द्वारा परमपिता परमेश्वर इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करता है सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है दुष्टों को दंड देने हारा होता है और धर्मात्मा जो उसके भक्त योगी जन हैं उनकी सदाई सदैव सर्वत्र रक्षा करने वाला होता है हम हमारा मन बाह्य विषयों से बच कर के अंतकरण की ओर प्रवृत्त होवे इसके लिए हम तीन बार बाह्य प्राणायाम करेंगे लंबा गहरा श्वास भरें, मूल इंद्रिय को संकुचित करें शरीर को झटका दिए बिना पूरे श्वास पे एक बार में बाहर निकाल दें नाभि को पूरे पेट को जितना अंदर खींच सकते अंदर खींचें, यथाशक्ति श्वास को बाहर रोक करके रखें, मन में ओम का जप करें थोड़ा कष्ट हो सहन करें, जब न रहा जाए तो पेट और मुलेन्दे को ढीला छोड़ते हुए श्वास को धीरे धीरे अंदर भर लें, तीन चार सामान्य श्वास लेकर इसी प्रकार बाह्य प्राणायाम का दूसरा और तीसरा चक्र संपन्न करें फिर से श्वास भरें और इसी प्रकार से दूसरा तथा तीसरा प्राणायाम स्वाम करें मन में निरंतर ओम का जप करते रहेंगे तो मन बाह्य विषयों से बचा रहेगा और परमात्मा के गुणों में रक्त रहेगा प्राणायाम यदि पूरा हो गया हो तो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर के अपने शरीर और मन का अवलोकन करें प्राणायाम का मेरे शरीर और मन पर क्या प्रभाव आया गहराई से अपना आकलन करें अगम्र्षण मंत्र ओम ओत्य तपशोद्य त्ययत ततः सामुद्रो अर्णव मुद्रा दि संवत्सरो अजात अहो रात्र वशी सूर्य मिषत वशी यथा धाता यहांक दिव च पृथिवी चातरक्षम स्व शो देवीरभिष्ट आो भव पीतर न चिदिग्निधिपतिरसि रक्षिता दित्या ईश नम धिपति्य नम रक्षिति नम ईश्यो नमे्य वोजद दक्षिणा दिगिंद्रीपति स्थिषिराजी रक्षिता पीतर ईश वे नमो धीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त वोज भेद प्रतीजी दिग्वुणिपति मिषव ते पतिभ्यो नम रक्ष्यों नम ईशुभ्यो नमे ऐसा व्यय द्विष्स् वोज भेदध उदीची दिमोपतिजो रक्षिता शनि ऋष्यो नमो धीपतिभ्यो नम रक्षितिभ्यो ईशुभ्यो नम ऐस्त व्यमस्त वोजद ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति क्मा श्रीव रक्षिताधई इष ो नमो धिपति्यो नम नमः नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्मा व्यय ओजम भेदध ऊर्धद बृहस्पतिरधिपतिश्रो रक्षिता वर्षमीष तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो ते नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त वय धमद उद्वय तमसस्परी स्वाह पश्य उतर देवत्र सूर्य मगण ज्योतिम उदुत्यंजावेदस देव वह तव दृशे विश्वाय सूर्य चिंत्र दुदगा द चक्षुर से वरुण से आद्यावा पृथिवी अक्ष आत्मा जगत स्स्थुष तचुर्देव हिमस्ता शुक्र पशेम शरद शत जीवेम शरद शत श्रेणुयाम शरद श व्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरद शत भूयच ओ भूर्भुव स्वाह तत्सु्यम भर्गो देवत्म ो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया न जोपाशना धर्मार्थ काम मोक्षाण सद्य सिर्भविन्न ओ नम शयच मयो भवायच नम शराय च मयस्कराय च नम शिवाय शिवतरा ऊति शांति शांति बिल्कुल धीरे से अधिक जोर दे करके हथेलियों को नहीं रगड़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे अपनी स्थिति भी बनी रहे और थोड़ा थोड़ा घर्षण भी हथेलियों में हो अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे दोनों हथेलियों से आंखों को सहलाएं, गर्दन नीचे रखते हुए हाथेलियों के अंदर से ही धीरे धीरे पलकों को धीरे धीरे खोलें शरीर के हाथ और पैर के पंजों में थोड़ी गति उत्पन्न करें यदि कहीं घुटनों आदि में जकड़ाहट हो तो थोड़ा आगे पीछे करके सामान्य कर लें स्थिति से बाहर आ जाएं। ओ